श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 132 सौ ग्यारह दिसंबर अठारह काशीपुर में श्री राम कृष्ण कृपा सिंधु श्री राम कृष्ण श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ काशीपुर में रहते हैं शुक्रवार 11 सितंबर अट्ठारह को श्याम पोक का मकान छोड़कर उन्हें यहां ले आया गया यहां आए आज 12 दिन हो गए इतनी कठिन बीमारी होते हुए भी उन्हें यही चिंता रहती है कि किस तरह भक्तों का कल्याण हो दिन रात किसी न किसी भक्त के संबंध में चिंता किया करते हैं श्री राम कृष्ण की सेवा के लिए बालक भक्त क्रमशः काशीपुर में आकर रह रहे हैं अभी भी बहुतेरे भक्त अपने घर आया जाया करते हैं गृह भक्त प्रायः रोज आकर देख जाया करते हैं कभी कभी रात को भी रह जाते हैं इस समय तक लगभग सभी भक्त एकत्रित हो गए हैं 1881 सौ ईस्वी से भक्तों का समागम होने लगा था अंत के प्राय सभी भक्त आ गए हैं अठारह सौ ईस्वी के अंतिम भाग में शरद और शशि ने श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया था कॉलेज की परीक्षा के बाद अठारह सौ ईस्वी की मई जून से वे सदा ही उनके पास आया जाया करते हैं गिरिश घोष ने श्री रामकृष्ण का सर्वप्रथम दर्शन अठारह सौ ईस्वी के सितंबर मास में स्टा स्टार थिएटर में किया था शारदा ने अठारह दिसंबर के अंत में तथा सुबोध और छिरोद ने अठारह अगस्त में आज बुधवार है 23 दिसंबर अठारह आज सुबह से प्रेम की मानो लूट मची हुई है श्री रामकृष्ण निरंजन से कह रहे हैं तू मेरा बाप है मैं तेरी गोद में बैठूंगा कालीपत की छाती पर हाथ रखकर वे कह रहे हैं चैतन्य हो और उनकी ठुड्ढी पकड़कर उनका दुलार कर रहे हैं कह रहे हैं जिसने हृदय से ईश्वर को पुकारा होगा जिसने संधोपासना की होगी उसे यहाँ आना ही होगा आज प्रातः काल दो भक्त स्त्रियों पर भी कृपा दृष्टि हो गई समाधिस्थ होकर उन्होंने अपने पैर से उनका स्पर्श किया उस समय उन स्त्रियों की आंखों से आंसू आ गए एक ने रोते हुए कहा आपकी इतनी कृपा सचमुच ही कृष्ण ने प्रेम की लूट मचा रखी है सीती के गोपाल पर कृपा करने की इच्छा है इसलिए कह रहे हैं उस, उसे बुला ले आओ संध्या हो गई है श्री कृष्ण जगन माता की चिंता कर रहे हैं कुछ देर बाद बड़े ही धीमे स्वर में दो एक भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण बातचीत कर रहे हैं कमरे में काली चुन्नीलाल मास्टर नवगोपाल शशि निरंजन आदि भक्त हैं श्री कृष्ण एक स्टूल खरीद लाना यहाँ के लिए कितना लगेगा मास्टर जी दो तीन रुपये के भीतर आ जाएगा श्री कृष्ण नहाने के चौकी जब बारह आने में मिलती है तो उसकी कीमत इतनी क्यों होगी मास्टर कीमत ज़्यादा न होगी उतने के ही भीतर हो जाएगा श्री राम कृष्ण अच्छा कल तो बृहस्पतिवार है तीसरा पहर अशुभ होगा क्या तुम तीन बजे से पहले ना आ सकोगे मास्टर जी हाँ आऊँगा श्री राम कृष्ण अच्छा यह बीमारी कितने दिनों में अच्छी होगी मास्टर जरा बढ़ गई है कुछ दिन लगेंगे श्री राम कृष्ण कितने दिन मास्टर पाँच छ महीने लग सकते हैं यह सुनकर श्री राम कृष्ण बालक की तरह अधीर हो गए कहते हैं कहते क्या हो मास्टर जी मैंने जड़ समेत अच्छी होने के लिए इतने दिन बतलाए हैं श्री राम यह कहो अच्छा ईश्वरीय रूपों के इतने दर्शन होते हैं भाव और समाधि होती है फिर ऐसी बीमारी क्यों हुई मास्टर जी आपको कष्ट तो बहुत हो रहा है परंतु इसका उद्देश्य है श्री राम क्या उद्देश्य है मास्टर आपकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है निराकार की ओर झुकाव हो रहा है आपका विद्या का मैं भी नष्ट हुआ जा रहा है श्री राम हाँ लोक शिक्षा बंद हो रही है अब और नहीं कहा जाता सब राम मैं देख रहा हूं कभी कभी मन में आता है किससे से कहूं? देखो ना यह मकान किराए पर लिया गया इससे कितने प्रकार के भक्त आ रहे हैं कृष्ण प्रसन्न सेन या शशधर की तरह साइन बोर्ड तो न लटकाया जाएगा इतने समय से इतने समय तक लेक्चर होगा श्री रामकृष्ण और मास्टर हंसते हैं मास्टर एक उद्देश्य और है भक्तों का चुनना पाँच साल तक तपस्या करके जो कुछ न होता वह इन्हें कुछ दिनों में भक्तों को हो गया उनका प्रेम उनकी भक्ति आषाढ़ की बाढ़ के समान बढ़ती जा रही है श्री रामकृष्ण हाँ यह तो हुआ अभी निरंजन घर गया था निरंजन से तो बता तुझे क्या मालूम पड़ता है निरंजन जी पहले प्यार ही था परंतु अब छोड़ कर नहीं रहा जाता मास्टर मैंने एक दिन देखा था ये लोग कितना बढ़े चढ़े हैं श्री राम कृष्ण कहाँ मास्टर एक तरफ खड़ा हुआ श्याम पुकर वाले मकान में देखा था जान पड़ा ये लोग कितनी बड़ी बाधाओं को हटाकर वहाँ सेवा के लिए आकर बैठे हुए हैं यह बात सुनते ही श्री कृष्ण को भावावेश हो रहा है कुछ देर तक वे स्तब्ध रहे फिर समाधिस्थ हो गए भाव का उपशम होने पर मास्टर से कह रहे हैं मैंने देखा साकार से सब निराकार में जा रहे हैं और सब बातें कहने की इच्छा हो रही है परंतु कहने की शक्ति नहीं है अच्छा यह निराकार की ओर का झुकाव सुझाव केवल लीन होने के लिए है न मास्टर अवाक होकर जी ऐसा ही होगा श्री राम कृष्ण अब भी देख रहा हूँ निराकार अखंड सच्चिदानंद ठीक इसी तरह परंतु बड़े कष्ट से मुझे भाव संवरण करना पड़ रहा है तुमने जो भक्तों के चुनने की बात कही वह ठीक है इस बीमारी में यह समझ में आ रहा है कि कौन अंतरंग है और कौन बहिरंग जो लोग संसार को छोड़कर यहाँ पर हैं वे अंतरंग हैं और जो लोग एक बार आकर केवल पूछ जाते हैं कैसे हैं आप महाशय वे बहिरंग हैं भवनाथ को तुमने देखा नहीं श्याम पुकुर में दूल्हा सा सज कर आया और पूछा कैसे हैं आप बस तब से फिर उसने इधर का नाम तक नहीं लिया नरेंद्र के कारण ही मैं उसका इतना ख्याल रखता हूँ परंतु अब उस पर मेरा मन नहीं है